श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनसठ केशव सैन के मकान पर कमल कुटीर के सामने पश्चति तो पंथानम कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी २८ नवम्बर अठारह दिन बुधवार है आज एक भक्त कमल कुटीर के पूर्व वाले रास्ते पर टहल रहे हैं जैसे व्याकुल हो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों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 दे उनकी अस्थि क्षर्माशिष्ट मूर्ति देख कर चकित हो गए केशव खड़े नहीं हो सकते दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे हैं बहुत कष्ट करके कोच के सामने आकर बैठे श्री रामकृष्ण इतने ही में कोच से उतरकर नीचे बैठे केशव तो श्री रामकृष्ण के दर्शन पाकर भूमिष्ठ हो बड़ी देर तक उन्हें प्रणाम करते रहे प्रणाम करके उठ बैठ गए श्री रामकृष्ण अब भी में है आप ही आप कुछ कह रहे हैं श्री रामकृष्ण माता के साथ बातचीत कर रहे हैं ब्रह्म और शक्ति अभेद नरलीला सिद्ध और साधक में भेद अब केशव ने उच्च स्वर से कहा मैं आया मैं आया यह कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण का बाया हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ पर अपना हाथ फेरने लगे श्री रामकृष्ण भावावेश में पूरे मतवाले हो गए हैं आप ही आप कितनी ही बातें कर रहे हैं भक्तगण निर्वाह होकर सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण जब तक समाधि है तभी तक अनेक का बोध हो सकता है जैसे केशव प्रसन्न अमृत ये सब पूर्ण ज्ञान होने पर एकमात्र चैतन्य का ही बोध होता है पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है वही एकमात्र चैतन्य यह जीव प्रपंच ये चौबीसों तत्व बने हैं परंतु शक्ति की विशेषता पाई जाती है यह सच है कि सब कुछ वे ही बने हैं परंतु कहीं तो उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है और कहीं कम विद्यासागर ने कहा था क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति और किसी को कम शक्ति दी है मैंने कहा अगर ऐसा न होता तो एक आदमी पचास आदमियों को हराता कैसे और तुम्हें ही फिर क्यों हम देख लोग देखने आते वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं वहाँ शक्ति की विशेषता रहती है ज़मींदार सब जगह पर रहते हैं परंतु उन्हें लोग किसी खास बैठक खाने में अक्सर बैठते हुए देखते हैं ईश्वर का बैठक खाना भक्तों का हृदय है वहाँ अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसंद है वहाँ उनकी विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है इसका लक्षण है जहाँ कार्य की अधिकता है वहाँ शक्ति का विशेष प्रकाश है यह आद्याशक्ति और पर दोनों अभेद हैं एक को छोड़ दूसरे का चिंतन नहीं किया जा सकता जैसे ज्योति और मड़ि मड़ि को छोड़ मड़ी की ज्योति के बारे में सोचा नहीं जा सकता और न ज्योति को अलग करके मड़ी के बारे में ही सोचा जा सकता है जैसे सर्प और उसकी वक्र गति न सर्प को छोड़ उसकी त्रिय गति सोची जा सकती है और न त्रिय गति को छोड़ सर्प को सिद्ध और साधक में भेद